नारायण नारायण 26 मार्च आज का विषय गृहस्थी का विषय सुख असली सुख नहीं है मनुष्य चाहे कितना भी श्रेष्ठ वरिष्ठ बड़ा हो फिर भी उसकी गृहस्थी में कुछ ना कुछ कमी होती है कोई कमी नहीं या कोई त्रुटि नहीं ऐसी गृहस्थी संभव नहीं एकाद कोई व्यक्ति या गृहस्थ कहेगा कि मेरी ग्रहस्ती परिपूर्ण है, ग्रहस्ती है, है, किंतु जो की अवस्था वैसी बनी रहे, उसमें कुछ न्यून ना हो, ऐसी चिंता उसे होती ही है। अर्थात सच्चा सुख उसे भी दुर्लभ है कोई अति अतिविशासक्त होगा उसे शायद चिंता नहीं होगी शराब के नशा में जो होता है उसे राजा की भी परवाह नहीं होती वस्त्रों की सुध नहीं होती वह अपनी नशा की मस्ती में आनंदमय होता है किंतु वह अवस्था तब तक ही होती है जब तक उसकी नशा नहीं उतरती विषय सुख परावलंबी विषयों पर निर्भर होता है विषय नश्वर होते हैं वे हमसे कभी ना कभी दूर होने वाले होते हैं कम से कम हमें उनसे एक दिन अलग होना है यह निश्चय है दूसरी बात यह है कि विषय सुख इंद्रियों पर निर्भर होते हैं जब इंद्रिय विकल होते हैं पूर्ण थक जाते हैं तब उनसे सुख कैसे प्राप्त होगा कल हम मरने वाले हैं जब यह ज्ञात होगा तो किस विषय में हमें सुख होगा सारांश विषय में सुख नहीं है जो हमें लगता है कि इसमें हमें सुख है वह हम ही में होता है किंतु हमें लगता है कि विषय में हमें सुख मिलता है वस्तुता हम धोखा खाते हैं फिर सुख किस में है बहुत वस्तुएं बहुत मात्रा में मिलने पर बहुत सुख मिलता है यह केवल ब्रह्म है सच्चा या बहुत सुख अर्थात हमेशा का सुख सनातन सुख है वह सनातन वस्तु के पास ही अर्थात भगवान के पास ही उपलब्ध होता है हमारी ही तरह पशुओं को भी विषय सुख की भावना होती है उनमें और हम में फिर क्या भेद है मैं कौन हूँ किस लिए आया हूँ ऐसी विचार पद्धति को सरासर विचार करते कहते हैं गृहस्थी में भी हम विचार करते ही हैं किसमें लाभ है किस में हानि है यह भी जानते हैं किंतु सभी बातें जब सारहीन अर्थात असार हैं तो उसमें सार कैसे प्राप्त होगा जो स्थिति है उसमें हम संतोष नहीं मानते उससे अधिक सुख की इच्छा करते हैं देवता की भक्ति संतों के समीप जाना ये सब विषयों की उपलब्धि हो इसीलिए किए जाते हैं फिर अपनी यह भक्ति विषयों के लिए या संतों के लिए देवता संत उनका उपयोग क्या हम अन्य बातों की की की तरह विषयों प्राप्ति के लिए नहीं नहीं करते बिल्ली रास्ता काट गई तो हमारा काम होगा यह भगवान की सूचना है ऐसा समझकर हम वापस आते हैं कि किन्तु प्रथम पत्नी का स्वर्गास हुआ तो दूसरी पत्नी कब मिलेगी इसका विचार हम करते हैं सारंश हमारा ध्यय विषय होता है और उसकी प्राप्ति के लिए हम प्रयास करते हैं सत्य तो यह है कि जो आदमी गृहस्थी के अपने अनुभव से भविष्य का रास्ता ठीक नहीं करता वह कभी सयाना नहीं होता गृहस्थी से सुख होने का मतलब भगवान का होना नारायण नारायण